ध्यान और आध्यात्मिक जीवन जीवन और उसकी नियति रामकृष्ण और विवेकानंद के जीवन से प्रमाण श्री रामकृष्ण ने एक बार कहा था मैंने देखा देह को छोड़कर सच्चिदानंद बाहर हो आया निकलकर उसने कहा हर एक युग में मैं ही अवतार कहलाता हूँ उनकी मृत्यु के कुछ दिन पूर्व उनके महानतम शिष्य विवेकानंद उनके निकट थे उन्होंने श्री रामकृष्ण को यह कहते हुए सुना था कि परमात्मा उनके भीतर आविर्भूत हुए हैं लेकिन विवेकानंद किसी बात को बिना परखे मानने वाले नहीं थे एक विचित्र विचार उनके मन में उठा यदि इस समय जब शरीर पात होने वाला है मैं उनसे सुनूं कि वे ईश्वर अवतार हैं तभी मैं विश्वास करूँगा कि वे अवतार हैं इस विचार का मन में उठना था कि श्री कृष्ण उनकी ओर मुड़कर स्पष्ट शब्दों में बोले अभी भी अविश्वास जो राम था जो कृष्ण था उसी ने अब इस देह में राम कृष्ण के रूप में जन्म ग्रहण किया है श्री कृष्ण के शब्दों पर इससे पहले अविश्वास करने के कारण विवेकानंद बड़े शर्मिंदा हुए जब विवेकानंद सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण के पास आए थे तब उनका नाम नरेंद्र था वे कालेज के एक प्रतिभावान सुसंस्कृत विद्यार्थी थे श्री राम ने उनसे कहा था मैं जानता हूँ कि तुम एक पुरातन ऋषि हो जिसने मानव जाति का दुख दूर करने के लिए पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया है युवक नरेंद्र ने सोचा मेरे पिता कलकत्ता में रहते हैं मैं जानता हूँ मैं अमुक हूँ और फिर भी ये कहते हैं कि मैं पुरातन ऋषि हूँ उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि श्री राम पागल हैं लेकिन अगली जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण के पास आए तो श्री रामकृष्ण ने उन्हें बाह्य चेतना रहित एक आध्यात्मिक भावावस्था में पहुँचा दिया और अपने शिष्य के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की इसके बारे में उन्होंने बाद में बताया मैंने उसकी पूर्व कथा और ठोर ठिकाने के संबंध में इस संसार में उसके जीवनोद्देश्य तथा लौकिक जीवन काल के बारे में पूछा उसने अपनी गहराई में बैठ उचित उत्तर दिया उन उत्तरों से मैंने उसके बारे में जो देखा और अनुभव किया था उसकी पुष्टि हुई ये बातें गोपनीय है लेकिन मुझे यह पता चला है कि वह एक ब्रह्मज्ञ तथा ध्यान सिद्ध ऋषि है तथा जिस दिन वह अपना स्वरूप पहचानेगा उसी दिन वह योगावस्था में अपने शरीर को त्याग देगा विवेकानंद ने जगत कल्याण के लिए तीव्र कर्मठ जीवन व्यतीत किया वह जीवन इतना तीव्र था कि उनकी देह उसे सहन नहीं कर सकी वे चालीस वर्ष पूरे करने से पहले ही मर गए मृत्यु के कुछ दिनों पूर्व उनके कुछ गुरु भाइयों ने उनसे सहज भाव से पूछा था क्या तुम अब तक यह जान पाए हो कि तुम कौन हो उन्होंने गंभीर होकर उत्तर दिया हाँ मैं जानता हूं एक गहरी निस्तब्धता छा गई जिसे उनके गुरु भाई भंग करने का साहस नहीं कर सके कुछ दिनों बाद और मृत्यु के केवल तीन दिन पूर्व स्वामी जी ने गंगा के तट पर मठ के निकट एक स्थान को बताकर कहा जब मैं देह त्याग करूँ तो उसे उस स्थान पर जलाना श्री कृष्ण का गंगा तट पर जिस स्थान पर दाक संस्कार किया गया था उसके सामने ठीक दूसरे तट पर वह स्थान था स्वामी जी ने अनेक गुरु को संकेत दिया था मैं अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहा हूँ मृत्यु के दिन उन्होंने तीन घंटे तक एकांत में देवालय में ध्यान किया उसके बाद उन्होंने शिष्यों से बातचीत करते हुए तथा रोचक कहानियों के माध्यम से अपनी बातें समझाते हुए संस्कृत की एक क्लास ली बाद में वे दूर तक टहलने गए और लौटने पर सन्यासियों के साथ कुछ देर तक बातचीत की संध्या के आगमन पर स्वामी जी का मन अधिकाधिक अंतर्मुखी होने लगा वे अपने कमरे में चले गए और गंगा की ओर मुँह करके ध्यान करने लगे उन्होंने कह रखा था कि उनके पास कोई न जाए एक घंटे बाद उन्होंने मठ के एक सदस्य को बुलाया और पंखा झलने को कहा फिर वह अपने बिस्तर पर लेट गए उनके हाथ में थोड़ा कंपन हुआ और उनकी सांस घहरी हो गई उनके नेत्र स्थिर हो गए और चेहरे पर दिव्य छटा छा गई फिर सब कुछ समाप्त हो गया आत्मा ने देह को त्याग दिया क्या वह मृत्यु थी संस्कृत में इसे मृत्यु नहीं बल्कि महासमाधि कहा जाता है साधारण समाधि से जीव इंद्रिय जगत में लौट आता है लेकिन महासमाधि में अति चेतन अवस्था की प्राप्ति होने के कारण देव को देह की और अधिक आवश्यकता नहीं रहती और वह छूट जाती है भौतिक दृष्टि से यह मृत्यु सी दिखाई देती है लेकिन वस्तुतः आत्मा अतिचेतन स्थिति में विचरण के लिए मुक्त हो जाती है स्वामी विवेकानंद की महासमाधि के समय उनके गुरु भाई स्वामी रामकृष्णानंद जिनका नाम संन्यास के पहले शशि था महान आचार्य का कार्य मद्रास में कर रहे थे स्वामी जी की मृत्यु के कुछ समय बाद जब स्वामी रामकृष्णानंद ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने किसी को यह कहते सुना शशि शशि मैंने देह को त्याग दिया है वह एक परिचित आवाज थी और उन्होंने उसे विवेकानंद की वाणी पहचान लिया श्री रामकृष्ण राखाल को जो आगे चलकर स्वामी ब्रह्मानंद हुए वृंदावन का एक ग्वाल बाल कहा करते थे एक बार उन्हें एक अलौकिक दर्शन हुआ जिसमें उन्होंने एक शतदल पद्म को देखा जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी अद्भुत सौंदर्य से जगमगा रही थी उस पर दो बालक चरणों में नूपुर पहने नृत्य कर रहे थे उनमें से एक श्री कृष्ण स्वयं थे और दूसरे राखाल थे स्वामी विवेकानंद की तरह स्वामी ब्रह्मानंद के विषय में भी श्री रामकृष्ण के इस दर्शन की सत्यता बाद में प्रमाणित हुई थी मृत्यु मृत्युशैया पर स्वामी ब्रह्मानंद को एक अलौकिक दर्शन हुआ जिसमें उन्होंने अतुलनीय सौंदर्युक्त बाल कृष्ण को देखा जो उन्हें उनके साथ नृत्य करने के लिए कह रहे हैं दिव्य भावावस्था में स्वामी ब्रह्मानंद चिल्ला उठे मैं ब्रज का ग्वाल बाल हूँ मेरे पैरों में डुबुर पहना दो मैं कृष्ण के साथ नृत्य करना चाहता हूँ क्या तुम उन्हें नहीं देख रहे हो क्या देखने के लिए तुम्हारे पास नेत्र नहीं है अब मेरा खेल समाप्त हुआ देखो बालकृष्ण मुझे सहला रहे हैं वे मुझे अपने साथ आने के लिए बुला रहे हैं मैं जा रहा हूँ हम सभी अमर हैं लेकिन जानते नहीं यह पूछा जा सकता है यह भले ही मान ले कि कुछ अत्यधिक सिद्ध महापुरुष इस संसार में जन्म के पूर्व भी विद्यमान थे तो भी हम सामान्य मानवों की क्या गति है वेदांत का उत्तर यह है कि हम में से प्रत्येक की आत्मा अर्थात बिना किसी अपवाद के जन्म मृत्यु से परे है लेकिन अज्ञान वासनाओं की पूर्ति के लिए वह देह के साथ तादाद में स्थापित कर लेती है अज्ञानी में जीवन के अंत में देह नष्ट हो जाती है किंतु आत्मा पुनः पुनः अन्य देहों में उस समय तक प्रविष्ट होती रहती है जब तक जन्म-मरण के चक्कर से परे ले जाने वाले ज्ञान के अग्रदूत वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती हमारे आचार्यगण कहते हैं कि मानव जन्म एक दुर्लभ सौभाग्य है इसमें हमें उच्चतम पूर्णता और सत्य का साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त है क्योंकि ईश्वरावतार और महान ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी आचार्य गण ही नहीं बल्कि हम सामान्य मानव भी उसी एक परमात्मा की अभिव्यक्तियां है। हैं इसमें संदेह नहीं कि अभिव्यक्तियों में अंतर है लेकिन परमात्म सत्ता अर्थात सब में एक ही है सागर लहरों और बुद्धबुद्धों के दृष्टान्त द्वारा इसे समझाया जाता है तीनों में एक ही पदार्थ है केवल अभिव्यक्ति में अंतर है स्वामी विवेकानंद ने पुनः पुनः घोषणा की है प्रत्येक आत्मा अभ्यक्त ब्रह्म है इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है अन्यत्र स्वामी विवेकानंद इस अंतर निहित देवत्व के बारे में कहते हैं हमें ऐसी कोई वस्तु है जो मुक्त और नित्य है परंतु वह वस्तु देह नहीं है और न वह मन ही है देह का नाश तो प्रतिक्षण होता रहता है और मन सदा बदलता रहता है देह तो एक संघात है और मन भी इसी कारण वे परिवर्तनशीलता के परे नहीं पहुंच सकते परंतु स्थूल जड़ तत्व के स्णिक आवरण के परे और मन के भी सुक्षर आवरण के परे मनुष्य का सच्चा स्वरूप नित्य मुक्त सनातन आत्मा अवस्थित है उसी आत्मा को मुक्ति जड़ और चेतन के स्तरों में व्याप्त है और नाम रूप द्वारा रंजित होते हुए भी सदा अपने अबाधिक अस्तित्व को प्रमाणित करती है उसी का अमरत्व उसी का आनंद स्वरूप उसी की शांति और उसी की दिव्यत्व प्रकाशित हो रहा है और अज्ञान के मोटे से मोटे स्तरों के रहते हुए भी वह अपने अस्तित्व का अनुभव कराती रहती है वही यथार्थ पुरुष है जो निर्भय है अमर है और मुक्त है यह पुरुष यह आत्मा मनुष्य का यथार्थ स्वरूप मुक्त अव्यय अविनाशी सभी बंधनों से परे है और इसीलिए वह न तो जन्मता जन्म लेता है न मरता है मनुष्य की यह आत्मा नित्य सनातन और जन्म मरण रहित है श्रद्धा भक्ति और ध्यान द्वारा इस आत्मा का साक्षात्कार करना है यह आत्मा हमारे जीव में तथा अन्य सभी के जीवों में प्रकाशित हो रही है हम सभी उसी के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं वही एक अनंत आत्मा सभी जीवों के माध्यम से व्यक्त हो रही है व्यक्ति आत्मा का परमात्मा के अंश के रूप में साक्षात्कार करना आत्मज्ञान कहलाता है इसका लाभ होने पर अज्ञान और समस्त वासनाओं का यहाँ तक कि उनके सुखत्तम रूपों का भी नाश हो जाता है अतः हमें ज्ञानियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना अपने अंतर्निदिव्य स्वरूप का साक्षात्कार करना तथा जन्म मृत्यु के रहस्य का उद्घाटन करना चाहिए जब भी संभव है कि आत्म साक्षात्कार के बाद इस ईश्वरीय ज्ञान इस आध्यात्मिक चेतना इस मानव में ईश्वरत्व के साथ ईश्वरत्व के साक्षात्कार में दूसरे की सहायता करने के लिए हमें इस संसार में पुनः आने का अवसर मिले